द्र कर्णे श्रुवियाम देव भद्रश्येक्षर सुंसस्मेसे पदे अथर विवेदी मांडू को परिषद तृतीय मंत्र के ऊपर विचार आरंभ किया गया था जिसमें पूर्व मंत्र में कहा था स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा शब्द है था ये जो आत्मा चार पाद वाला है मानी चार अवस्था वाला है कभी जागृत अवस्था में है कभी स्वप्न अवस्था में है कभी शुरुषित में तीनों का अनुभूति सभी को है तीनों अवस्थाओं वाला हम तीन घर में घूमते रहते हैं तो सभी को पता है एक समाधि निष्ठ आत्मा है जिसको तुरीय आत्मा कहते हैं जिसमें अज्ञान भी रहो हम ही हमारा चेतन ही चेतन हो वो एक अवस्था है विशेष साधन से उपलब्धि उपलब्ध होने वाली अवस्था है उसी अवस्था में जाने के लिए ये साधन है पहले वाले तीन इसके लिए साधन रूप में तीनों को मान विश्व तेजस प्राज्ञ को बतलाना चाहते हैं और साध्य होगा तुरय हमारा लक्ष्य तुरीय आत्मा है निर्विशेष आत्मा में पहुंचना है उस भाव में रहना है कुछ ना जाने के लिए जो कुछ है त्यागने का काम है बस जहां जहां अभिमान है सारे अभिमान को त्यागने से ही वो स्थिति प्राप्त होगी तो मंत्र जागृत स्थानो बिश प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल बैश्वागत प्रथम पाद जागृत स्थान वाला आत्मा माना जागृत अवस्था में अभिमान करने वाला जो आत्मा है बहिष् प्रज्ञ होता है बहिष्प्रज्ञा माने बाहर है प्रज्ञा जिसके बाहर के विषयों के माध्यम से ज्ञान ज्ञान प्राप्त करता है निर्विषय ज्ञान भी नहीं है भीतरी ज्ञान भी नहीं बाहर के विषय शब्द स्पर्शरूप प्रसाद के गंधों के माध्यम से ज्ञान वाला होता है बहिष्ठ प्रज्ञा है, बाहर प्रज्ञा वाला है और सात अंग इसको होते हैं यह सात अंग के विषय में छांदोग्य में जो वैश्वाणु विद्या है उसमें अष्टमती कही कहीं ने जो उदाल का आदि ऋषि को समझाया है उसके माध्यम से समझना पड़ेगा ना भाष्य में उदाहरण देंगे मंत्र को उदाहरण देंगे सात अंग होता है एक और विंशति पोखा कहा और जब ये आत्मा विष्णों का उपभोग करता है उन्नीस प्रकार के वृत्तियों के माध्यम से करता है कभी चक्ष वृत्ति कभी स्रोत शब्द सुनना हो स्रोत्र वृत्ति से करेगा देखना रूप आदि देखना हो वृत्ति का काम करेगा कभी ग्रहण वृत्ति आदि इंद्रिय वृत्ति लेनदेन आदि के लिए अस्त की वृत्ति बनाना है आदान प्रदान वृत्ति करना है गमन आदि वृत्ति पैर से करना है इस प्रकार प्राण में भी पांच प्रकार की वृत्ति धारण करके पांच प्रकार वृत्ति से शरीर की रक्षा करनी है प्राण अपान ज्ञान समान उदान ये वृत्तियां हैं और जो और जो अंतःकरण जिसको बोलते हैं उसके भी चार भाग हो जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार चार रूप से काम करना है तो ये मिलाकर के उन्नीस मुख वाला होता है माने उन्नीस वृत्तियां प्रधान हो करके विषय के आर्जन करता है जागृत अवस्था में ये सभी का अनुभव अनुभव है मान जब हम विषयों का आर्जन करते हैं तो उन्नीस प्रकार के वृत्तियां हमारे पास कोई ना कोई वृत्ति होगी उन्नीस विशी को एक वृत्ति होगी उसी को एक और विंशति बुख करके थूल का भोक्ता होता है यह जागृतकालीन जो आत्मा है ना थूल विषयों का भोक्ता जो पंचकृत अवस्था के पंचीकृत भूतों का कार्य पंचीकृत अवस्था के है तो स्थल है, है जो हम शब्दादि ग्रहण करते हैं फूल होता है पंचीकृत अवस्था के हैं उनका भोक्ता होता है ये जागृत कालीन आत्मा जिसको कहते हैं वैश्वाघर शब्द से बोलना चाह रहे हैं विश्व और विराट को एक करते करके तो नाम तो विश्व है इसका किंतु बेस्टी समष्टि मिला करके वैश्वान नाम देना चाह रहे हैं विराट रूप से कहा वैश्वाघर वैश्वान उसका नाम पड़ता है वैश्वाग्रह जब जागृत कालीन भूख करता है आत्मा उस काल में वैश्वर कहते हैं यह प्रथम पाद ये चार पादों में से प्रथम पाद माने एक अवस्था विशेष है आत्मा ये प्रथम पाद ये कहा ठीक में आत्मनोर निर्भय पाद्य थे पाद चतुष्ट टू दुरुपसारिक शंका, शंका है काश्य में वो कहना चाहता है आत्मा निर्भय पदार्थ है कोई अवय नहीं आत्मा के तो उसे दो पैर होना भी संभव नहीं है चार चार पैर कैसे होंगे उसके चतुष्पाद स्वयं आत्मा चतुष्पाद पूर्व मंत्र में कैसे बोल दिया चार पाद वाला है कैसे कहा ये शंका है शंकर कथम चतुष्पात होंगे उत्तर देते हैं सिद्धांत करते टीका में परमार्थ चतुष्पात्वे वास्तविक आत्मा में कोई पैर नाम की वस्तु ने कोई पाद ही नहीं है वास्तव में चतुष्पात है ही नहीं, नहीं परमार्थ तथा चतुष्पात्भावे भी वास्तव में चतुष्पाद तो धर्म आत्मा में नहीं है न नह होने पर भी काल्पनिक उपाय उपय भूतम पाद चतुष्ट अविरुद्धम अभिप्रीत अत्यम प्रारंभिक पाद काल्पनिक पाद हो जाएगा कल्पना कल्पनाजन्य पाद हो जाएंगे क्यों ये जो तीन पाद उपाय कोटि में है और चतुर्थ पाद जो होगा उपेय होगा प्राप्य होगा ये साधन है के माध्यम से हमको वहां पहुंचना है थूल को जाने के, फिर सूक्ष्म को जानेंगे फिर कारण को जानेंगे तब हम तुरी में पहुंच पाएंगे एकाएक तूरी में पहुंचने की संभावना नहीं है तो उपाय उपेय भूतम कहा, कहा। तो एक तीन पाद तो उपाय होते पहले वाले तीन जो वैश्वाणर है तेजस है प्राग्ञ है विश्व तेजस ये उपाय है उसमें जाने की शुद्धि है माने इनको लय करते जाएंगे तो तूर्य में पहुंचेगे उपाय होगा लय रूप से उपाय होगा तो स्थूल को सूक्ष्म में लय करना सूक्ष्म को कारण में लय करना कारण में निर्विशेष में लय करना इस ये उपाय बनते हैं ये उपाय उपाय भूतम पाद चतुष्य अविद्धम चार पाद विरोध नहीं है यही ऐसा स्वीकार करके आद्यम पाद कहा था आद्यपाद्युत्म करते आके श्रुति थी। कहा यहाँ तक टीका भाष्य हो गया था आ गए टीका कितु स्थानम स्थान इति जागृत स्थान बहुप्री है जागृत स्थान है इसका स्थान मैंने क्या है कहते हैं जागृत में अभिमान है। इसका स्थान है। कि बोलते है। अभिमान विषय बोलता था जाग्रत अवस्था जो है ना अभिमान का विषय बनता है तो उसको वैश्वास कहते हैं उसका आत्मा अभिमान का विषय कौन है कभी अभिमान का विषय आपके स्वप्न पदार्थ है कभी सुसुप्ति पदार्थ है कभी जागृत पदार्थ है जागृत विषय में जो अभ्यमान करता है जागृत शरीर जागृत जागृत विषयों में मेरा करके करता है उस काल में इसको वैश्वारत कहते हैं कहा स्थानम अश्यपमान अश विषय भूतम इत्यर्थ एक कहा राष्ट्र में कहते हैं जागृतम स्थानम अश्य जागृत स्थान जागृत स्थान में बहुगुरी समास है जागृत है स्थान जिसका उस जागृत स्थान का आत्मा बहिष्प्रज्ञा वह आत्मा बहिष्प्रज्ञा वाला है यहाँ पे बहुत समास है बहिर्ज्ञा यश बाहर है प्रज्ञा जिसकी उसको बहिष्प्रज्ञा आत्मा बहिष्प्रज्ञा स्वात्मा विषय प्रज्ञा यश बहिष्प्रज्ञा कार बहिष्प्रज्ञा अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है जिसकी स्वात्मा व्यतिरिक्त अपने से भिन्न विषयों में शब्द स्पर्श रूप रदि गंधो में प्रज्ञा है प्रज्ञा मैं बुद्धि बनी हुई ज्ञा ऐसा उसकी बहस प्रज्ञा कहा आत्मा को बहिर्विषयाज्ञा विद्या करता अवधा यद्यपि न वो, वो बहिर्प्रज्ञा है न विषय है अद्वैत में कहा प्रज्ञा और कहा विषय कुछ भी नहीं है किंतु अज्ञान के कारण से क्या हो जाता है बाहर के विषय विषय करने वाली प्रज्ञा जैसे भाषित बहिर्षया बहिर्षय प्रज्ञा बाहर है ही नहीं प्रज्ञा भीतर होने वाली है और प्रज्ञा मान ज्ञान ज्ञान भीतर होता है बाहर कैसे तो बाहर के विषयों को विषय करती हुई प्रज्ञा है उसमें बहिर्विषय इव बाहर विषय वाली होती हुई प्रज्ञा प्रज्ञा अविद्याषित है और विषय तो तो भी नहीं है, है। सप्तांग ऐसे वहां भी बहुमुरी समाश है सात अंग है इसके इस आत्मा के सात अंग मानी बाहर के विषयों का जब भोग भोगना होगा तो सात अंग चाहिए पूरे शरीर तैयार होगा तभी विषयों का भोग कर सकता है आत्मा ब, न, तथा सप्तांगा बहुवृष्वाद्ता सप्ताह अंगा सत्ता आत्मा सत्तांग है सात अंगा है ये कहाँ से लेना तो छादो के प्रषद में वैश्वाणर विद्याय वहां से ये सात अंगों को देखना है ये वहाँ का मंत्र का उद्धरण देते हैं भाष्य में ये तस्वा ये त्याम वैश्वाणर से मृदे चक्षुर्श्वरोप प्राण पृथक वर्तमान आत्मा संदेह आत्मा के, के लिए गए थे ऋषि लोग जिस जिसके बारे में उन ऋषियों को क्या स्थिति थी एक एक देश का ज्ञान था किसी को शरीर का ज्ञान था किसी को चक्षु का ज्ञान था किसी का मुख का ज्ञान था किसी को वायु प्राण का ज्ञान था किसी को धड़ का ज्ञान था किसी का बस्ती का ज्ञान था किसी का पैर का ज्ञान था संपूर्ण वह का ज्ञान किसी को भी नहीं था वो कई कई तब उन ऋषियों को, तो को समझाते हुए कहते हैं आप लोगों ने जो समझा गलत समझा है एक देश को वह स्वार माना आपने व्यष्टि को समि बाना है किन्तु वास्तविकता यह है तस्या हवा तस्य वैश्वर आत्मा वह स्वास्थ्य वो जो वैश्वर आत्मा है जिसके बारे में आप लोगों का प्रश्न है उसका मुर्दा एवसुतेजा तो तेजस्वी दिवलोक है वो मुर्दा है उसकी मैंने विराट रूप में बहुष्वा की उपासना करनी है वहां एक ये अल्प रूप में नहीं विराट रूप में करना है वो अल्प रूप में करते थे कि दिवलोक को ही मानते थे शीर को ही मानना इत्यादि था ऐसा नहीं तस्य हवा ये तस्य आत्मा ये जो आत्मा वह आत्मा इसका मुर्दा एवसुतेजा तेजस्वी जो दिवलोक है वो उसकी मुर्दा है शीर है आत्मा का शीर है चक्षु और विश्वरूप और विश्व रूप सूर्य उसके चक्षु है चक्षु विश्वरूप क्या था नाना रूप वाला नील पीतादि रूप वाला जो सूर्य है वह चक्षु है आत्मा का प्राण और पृथक परत्मा आत्मा प्राण जो है ना क्या है पृथक परत्मा आत्मा तस् प्राण जो भिन्न भिन्न दिशा में चलने वाली वायु है चलने का स्वभाव है आत्मा माने स्वभाव जिसका है वायु का पृथक वर्तमा आत्मा माने स्वभाव हो तो ऐसे अलग अलग दिशाओं में चलने का स्वभाव है जिसका है वायु का ऐसे जो वायु है उस वैश्वर्ण का प्राण है संदेह बहुला संदेह देहा संदेह बीज का भाग शरीर का जो बीज का भाग है मध्य भाग वह बहुला जो आकाश है ना उसका शरीर का मध्यभाग अंतरिक्ष भाग आकाश जिसको बोलते हैं बहुला माना आकाश जो विस्तीर्ण फैला हुआ आकाश है उसका शरीर का बीज का हिस्सा है उस का हिस्सा है और बस्ती रे वही रई का अर्थ जल यहां माने अन्न का कारण जो जल होता है वो उसके मूत्र स्थान है बस्ती है मान रावी के नीचे उत्तर स्थान होता है पुत्राशय होता है वो बस्ती कहते हैं जिसको वो उसकी बस्ती है और पृथ्वी विपाद और जो पृथ्वी जो है उसके पैर है किसके वह और आत्मा के पैर है ऐसा कहा छह अंगों की चर्चा होगी। इसी मंत्र में आगे जाकर के और चर्चा करते हैं मंत्र में वहां उही हृदय कार्योन मनोअर वचना आश्यम आहावनी ऐसा आता है इत्यादि चर्चा करके आश्चर्य जो आहवनी अग्नि को मुख कहा गया है वहां वह और आत्मा का वैश्वार का क्या है वो भूख है कौन आह्वनी अग्नि तीन प्रकार के अग्नि होते थे गृहस्थों के घर में यह तो गर्भपत्य अग्नि गृहपति के द्वारा संभालने वाले अग्नि माना अग्निहोत्र जिसमें होता है विवाह तो के उपरांत अग्नि के चयन करता है मरण काल में उसी अग्नि के साथ उसको दाह क्रिया के लिए ले जाते थे वह है गर्भपत्य अग्नि दूसरे अग्नि दक्षिणाग्नि कहते हैं अनुआह अग्नि कहते हैं वो दक्षिण दिशा के तरफ अग्नि कुंड हुआ करता था जिसमें विशेष हवन आदि के लिए पाक बनाया जाता था विशेष ओजन पकाना ऐसी जो होती थी हवन करना है आज्ञा बनाना है उसके लिए पाक बनाने के लिए अग्नि होती थी उसको कहते थे अनुआहारी पतन अग्नि और एक होता था आहवनीय अग्नि जब आपको नैमित्तिक कर्म करना है तो अग्नि का चयन करना है तो गार्हपति अग्नि में तो हवन नहीं कर सकते हैं वो तो शाम प्रात काल साय काल दो दो काल अल्लाह उसमें इतना ही अग्निहोत्र का काम किंतु जो आहवनी अग्नि में क्या करना है वो गार्भपत्य अग्नि से अग्नि ला करके जिसको प्रज्वलित किया जाता है नैमित्तिक हवनादि के लिए उसको आहवान अग्नि कहते थे उसी को यहां रूप से कहा गया है यदि अग्निहोत्र कल्पना शीर्षत्व वहां पर अग्निहोत्र की कल्पना की उसके अंग रूप से शेष रूप से आया वहां आहावन अग्निराश्य मुखत्वेन राष्ट्र मुखत्व इस वैश्वाणर का अश्य से इस वैश्वाणर का आहावन अग्नि मुख रूप से कहा है वहाँ छांदो चर्चा है तो सात अंग हो जाते हैं मिलकर के शीर हो गया चक्षु हो गया मुख हो गया प्राण हो गया शरीर का बीच भी, का धड़ हो गया बस्ती और पैर मिलकर सात अंग हो जाते हैं यही सात अंगों वाला होकर के जागृत अवस्था में विष्णों का भोग करता है सप्तांगानी उसका अग्रय किया एवं सप्तांगी ऐसे सप्तांग कहा सात अंग जिसके होते हैं उसको सप्तांग बोला आत्मा को सप्तांग कहा जागृत कालीन आत्मा को तथा एकोन विशे मुखानी अश यहाँ भी ऐसा ही है एकोन विंशति मुखानी अश्य एक कम बीस मुख है जिसके माने ये जो जागृत कालीन आत्मा जो वैश्वान आत्मा है इसका एक उन्नीस मुख है कहते हैं मुख माने उन्नीस प्रकार की वृत्ति को लेकर के पिशों का उपसेवन करता है पांच प्राण हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया है कार्य के लिए तत्त इंद्रियों का उपयोग करता है तत्व प्राणों का उपयोग करता है वो वृत्तियां हैं उनकी और मन बुद्धि चित्त अहंकार चार भीतर हैं मिलकर के उन्नीस एकोन विंशति मुखानी अश एकोन विंशतिर मुखानी बहुबरी का विग्रह दिया है काली माने उन्नीस है मुख जिसके उसको कहा मुखानी अस्य कौन तो कहते हैं बुद्धिन्द्रिया च दश बुद्ध इंद्रिया मानी ज्ञानी ज्ञान इंद्रिया हैक्षु आदि ज्ञान हैं और कर्म इंद्रिया हस्तपाद आदि है ये दस हो गए और वायु वस्त प्राणादय और वायु कितने पांच हैं भीतर प्राण अपान ज्ञान समान उदान भिन्न भिन्न वृत्ति से भिन्न भिन्न काम करने से पांच राम है वायु का अध्यात्म वायु का पंद्रह हो गए और पंच मनोबुद्धि अहंकार चित्तम और अंतकरण के चार भाग में काम करता है मन रूप से बुद्धि रूप से चित्र रूप से अहंकार रूप से इन वृत्तियों से कार्य होता है इसलिए यदि मुखानी व मुखानी वास्तव में मुख तो नहीं है मुख जैसे है उपलब्धि के द्वार विषय उपलब्धि के साधन हमारे पास में जाग्रत वास्तव में उन्नीस होते हैं इसलिए एक और विंसद मुखानी कहा वास्तव में मुख तो नहीं है ये किंतु मुखानी व मुखानी मुख जैसे है जैसे अन्न आदि ग्रहण करने के मुख काम करता है हमें विषय ग्रहण करने के लिए इनके सहारा लेना पड़ता है उन्नीस वस्तु के सहारा में उन्नीस में से किसी एक के सहारा लिए बिना हम विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते जागृत काल में यही है मुखानी मुखानी तानी उपलब्धि द्वारा तान मुखानी मान उपलब्धि द्वारा विषयों के उपलब्धि के द्वार है माध्यम है ये इनके बिना हम विषयों की उपलब्धि कर नहीं सकते जागृत अवस्था ऐसे एकोन विश मुख मुख वह आत्मा हो जाएगा एकोन मुख जागृत आत्मा आगे कहते हैं स एवं विशिष्ट ऐसा जो आत्मा है मे जा, जागृत स्थान वाला है बहिष्प्रज्ञा है सप्तांग है एकोन विंशद मुख वाला है एवं विशिष्ट ऐसा जो विशेषण से युक्त तो जो आत्मा है बहिश्वाण उसका नाम पड़ता है बहिश्वाणर उसका नाम है आत्मा वैश्वान वैश्वान है यथोक्त तो द्वारा ही शब्दादीन स्थूलान पिशयान होते पूर्वोक्त विशेषण वाला जो आत्मा है वो क्या काम करता है माना जागृत कालीन आत्मा यही है यथोक्त तो द्वारा जो उन्नीस प्रकार के दरवाजे बता दिए माध्यम बता दिया है उन्नीस प्रकार के वृत्तियां तत्व वृत्ति के माध्यम से तत्व विष्ण का ग्रहण करना होता है तो यथोक्त तो द्वारा ही यथोक्त द्वार ही जो उन्नीस प्रकार के दरवाजे द्वार बता दिया है के माध्यम से शब्द आदिते शब्दादिपर्शर विषय अवस्था के होते हैं पंचीकृत अवस्था के विषय को भोगता है भूंगते वो वैश्वान भोग करता है विषयों का कर भोग करता है उन्नीस मुख के माध्यम से मैंने उन्नीस प्रकार के वृत्ति के माध्यम से करता है इसलिए स्थूलानी भूंगते थी स्थूलभोग फूल विषयों का भोग करता है उपभोग करता है इसलिए उस काल में इसका नाम भोग हो जाता है अच्छा आगे वैश्वानरह शब्द की भी उत्पत्ति बताना चाहते हैं ये वैश्वानर कहा है तो वैश्वान क्या विश्वेशम नाणाम अनेक नायनार वैश्वान एक विग्रह ऐसा होगा संपूर्ण जितने शरीर आदि हैं कौराशिलानों तो को क्या करता है अनेक आधार एना संपूर्ण जीवों को भिन्न भिन्न भिन प्रकार से ले जाता है कर्म के आधार पर भिन्न भिन्न स्थानों में चौरा इस में ले जाता है इसलिए उसका नाम वैश्वान पड़ा ये कहते हैं माने वो समि से अभेद करके कहा वैश्वान यदाव अथवा विश्व विश्व अथवा ऐसा करना विग्रह कर्मधारे समास करना जो विश्व हो वही नश्व मानी सर्व विश्व शब्द सर्व शब्द में अंतर ने एक ही है जो सर्वाधी सू, सूत्र पढ़ते हैं तो सर्व विश्व ऐसा वही नर है इत्यादि विश्व उस समय विश्वानर बोलना विश्व नर होना चाहिए क्योंकि व्याकरण में सूत्र आता है नरे संज्ञाया मित्रे चरसव नरे संज्ञा विश्वामित्र बनाने के लिए पूर्व को दीर्घ करना पड़ता है तो विश्व से पशु ऐसे ऐसे सूत्र आते हैं वहां विश्वा पशु बनता है पूर्व पद को धीरे करने वाला वहां भी कोई नरेश संज्ञायाम नर पद उत्तर पद रहने पर पूर्व पद को धीरे हो गया किन्तु नाम बनता हो बनेगा तो। विश्वानर बने विश्वानर विश्वान विश्वानर एवं वैश्वानर और माने स्वार्थ में अणप्रत्यय कर देना वैश्वानर हो जाएगा जो विश्वानर है उसी को वैश्वानर करते हैं जैसे बंधुरे वाँधव बोलते हैं बंधु को बांधव शब्द से बोला अनप्रत्यय लगता है अर्थ एक ही होता है बंधु बोलो बांधव बोलो ऐसा भी अर्थ होगा का टिप्पणी एक और दो की एक में कहा वैश्वात रीति विश्वेचते नाच बहुवचन से बिगड़ा है पहले वाले में ऐसा कर्मधारे करना जो सारे हैं वही नर हैं नर शब्द वाच्य स्थूल देहा यादार वाणी क्या है स्थल शरीर संपूर्ण स्थूल शरीर यह अर्थ होगा नर शब्द वाच्य शब्द वाच्य स्थूल देहा तेसाजिष्ठाता सारे स्थूल शरीरों के ये नियामक है आत्मा इसलिए वैश्वर नाम पड़ा उसका नाम अधिष्ठाता है सारा स्थूल शरीर इसी में आश्रित है उसका अधिष्ठान है सबका अधिष्ठान है विराट रूप से कहा वैश्वान अधिष्ठाता अत्र पक्ष इस पक्ष में जो बहुवचन से हम विग्रह करते हैं विश्वेश नाच ऐसा विग्रह करेंगे और ये सारे शरीरों का अधिष्ठाता मानेंगे उसको आश्रय मानेंगे तो इस पक्ष में तस्तो वैश्वर तम से, से अर्तृत्य लग जाएगा उसका यह करके हो जाएगा वैश्वान बन जाएगा सारे स्थूल शरीरों का यह है अधिष्ठा यह है ऐसा मान करके अण हो जाएगा वैश्वान हो जाएगा वैश्वाल और शब्द हो बुद्ध ऐसा जानना चाहिए तो फिर वो आकार कहा से आ गया बीच में पूर्व पद को दीर्घ कैसे हो गया कहते हैं पूर्व पद से दैर्घ्यम नरे सजाया पूर्व पद का जो दीर्घ हुआ वैश्वाह जो बना हुआ है अण करके पर आदि की वृद्धि हो किंतु विश्वा बनाने के वैश्वा में आकार कहां से आया दीर्घ कैसे कहते नरे शब्द उत्तर पद में हो, पूर्व से त्रिगोण सूत्र की अनुवृत्ति में छठे के तृतीय पाद में पूर्व पद में कार्य करने वाले बहुत सारे सूत्रा अलोक उत्तर पदे ऐसा सूत्र का अधिकार चलता बहुत अलोक उत्तर पदे सष्ट अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम नंबर का सूत्र है अलोक उत्तर पदे वो उत्तर पद पर रहते काम कर रहे हैं नरे उत्तर पर मिलेगा मैं ड्रलो पूर्व से दीर्घ दीर्घि आ जाएगी पूर्व को दीर्घ हो जाएगा वैश्वान बन जाएगा ये आगे दो नंबर की पढ़ में कहते हैं यदवा इति आरभ्य विश्वानर आवत ये जो भाष्य में यदवा से लेकर के विश्वाणर तक यदवा विश्व असौनर विश्वानर यहां तक का पाठ ये जो इतना है भिश्वा, सौनरस विश्वाडर विश्वाद ईयान पाठ इतना जो पाठ है भाष्य में या पाठ लिखित तो पुस्तक नास्ती जो लिखित तो पुस्तक में पाठ नहीं मिलेगा विश्वस्य सो नरसि विश्वाड़ इतना पाठ नहीं है लिखित तो पुस्तक में नहीं है टीका पर लोचनाच लो अयम प्रामादिक अवगमित है टीका जब पढ़ेगी इसकी टीका तो ये प्रामादिक पाठ है लगता है जब विश्वस्य अस नरस्य विश्वाडर जो बनाया गया पाठ है मानी एक से भी दिया गया पाठ है प्रामाधिक पाठ ऐसे जानना चाहिए कुंडलिता है इसलिए इसमें कुंडली, कुंडली कोष्ठक में कनाया गया है है पाठ को कहते हैं अभी तो कोष्ठक हुआ है। बंधनी बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं कोष्टक बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं ऐसा ये पाठ मैंने ये ठीक नहीं लग रहा पहले वाली व्याख्या ठीक है बहुवचन से जो विग्रह करेगी विश्व नौरबा ने स्थूल शरीर जितने में स्थूल शरीर का अधिष्ठाता होने से वैश्वार आत्मा माने को समि से अभिन्न करके समी रूप में कहा वैश्वाण शब्द ये ध्यान देना है ठीक है ठीक है अब भाष्य सर्वपिडात्मा पिंडात्मा अन्य प्रथम पाद सर्व पिंड स्वरूप है वो जो वैश्वाणर कैसा है सर्व पिंडात्मा जितने भी पिंड है सारे पिंड जितने चौरासी लाख योनी में जितने भी शरीर है वो तत्व शरीर स्वरूप है स्थूल में अभिमान करने वाला है फूल शरीरों में अभिमान करने वाला है इसलिए सर्वपिंडात्मा अन्यवाद सब प्रथमा क्योंकि देखो समष्टि से बेष्टि भिन्न नहीं होता समि से बेष्टि बनता है अनन्यत्वाद सब में अभिन्न है विराट का अंश सर्वत्र है इसलिए वो ये हो गया प्रथम बाल हो गया सब प्रथम बाल सर्वपिंडात्मा हो गया वो अन्यवाद क्योंकि सबसे अभिन्न है कारण जो होता है कार्य से अभिन्न होकर रहता है इसलिए कहा अनुगत होता है ये प्रथम पाद है आत्मा के चार पादों में एक पाद है कहा ये तत्पूर्वकवाद तो उत्तर पादि भमश्य प्राथम्य या टीका आदि में शंका उठाएंगे महाराज सूक्ष्म से स्थूल बनता है या स्थूल की चर्चा है तो प्राथम में तो सूक्ष्म में आना चाहिए स्थूल में कैसे प्रथम पाद बोला क्योंकि तो पहले कारण शरीर होगा फिर सूक्ष्म शरीर होगा फिर स्थूल शरीर होगा वहांभिमान करने वाला होगा तब ये वैश्वान बनना है तो कारण शरीर से चर्चा करनी चाहिए प्रथम तो वो होगा या थूल को कैसे प्रथम बोल दिया कहते हैं विलय करते समय में उल्टा चलना पड़ता है स्थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में और कारण को कार्यकाल रहित आत्मा मिलीन करना होगा उस समय में प्रथम बनता है सृष्टिक्रम से नहीं प्रलय क्रम को लेकर के विलय क्रम को लेकर के प्रथम है ये टीका में बताएंगे ये तत्पूर्व तत्पात उत्तर पादि इसके माध्यम से आगे के पारों का ज्ञान होगा इसके माध्यम से आगे के पारों का ज्ञान होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा इसलिए ये प्रा, प्राथम्य इसमें इसलिए है इसलिए में है कहा टीका से देखें प्रज्ञायावत आंतरत्व प्रसिद्धेर अयुक्त विशेषण बैस प्रज्ञा के ऊपर में शंका है प्रज्ञा तो भीतर होती है महाराज ज्ञान भीतर होता है प्रज्ञा माने वृत्ति अंत में बनना वृत्ति भीतर बन गया है तो प्रज्ञायावत आंतरत्व प्रसिद्ध प्रज्ञा जो है आंतरत्व भीतर होती है प्रसिद्धि है लोग सभी बोलते हैं ज्ञान भीतर होता है भीतर तथा बोलते सिद्धियों से अयुक्तम विशेषण जो विशेषण दिया कौन बहिष प्रज्ञा बा, ये ठीक है ठीक है करके उत्तर देते हैं, हैं, व्याख्या करते इत्यादि अपने से भिन्न विषयों में प्रज्ञा है इसकी जागृतकालीन आत्मा की इसलिए इसका नाम पढ़ा बहिष्प्रज्ञा टिप्पणी बहि के ऊपर टिप्पणी परिचार की चार में कहते हैं तादात में ना अंतरत्व भी विषय तया बाह्यत्म अभिद्धि देखो ज्ञान जो है ना तादात में संबंध है तो भीतर अपने आप में है वो प्रज्ञा भीतर है में संबंध है तादात्मे वही रूप स्वयं स्वयं में, में तादात्म्य होता है और विषय रूप से बाहर है वो विषयतया विषयत्व न बाहर है ज्ञान का विषय है शब्द स्पर्श आदि ज्ञान के विषय हैं, तो वो विषयी बनेगा ज्ञान विषय में पहुंच जाता है विषयता संबंध के समझ से विषयता संबंध से जाता है इस रूप से बाहर भी है वो इसलिए बहिस्प्रज्ञ हो सकता है तादात में संबंध में बहिष्प्रज्ञ नहीं है विषयता संबंध से बहिष्प्रज्ञ है जब ज्ञान जाएगा विषय देश में तो विषयता संबंध से जाता है शब्दादि का ज्ञान वृत्ति बना के लाना है ये कहा कहते हैं चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूपभूता न बाह्य विषय प्रतिभाषतेक्ष बाह्य विषय वस्तु तो अभात बहिर्षया अब यहाँ पूर्वादी शंका उठाता है बहिर्विषया भाष्य लगाना है इसके लिए पूर्वादी की शंका है क्या शंका है चैतन्य लक्षण प्रज्ञा देखो ज्ञान दो प्रकार होता है एक स्वरूप ज्ञान और एक विषय जन्य ज्ञान तो स्वरूप ज्ञान है चैतन्य स्वरूप जो प्रज्ञा है स्वरूप ज्ञान सत्यम ज्ञान और जिसको बोलते स्वरूप ज्ञान चैतन्य स्वरूपा जो प्रज्ञा है वह बहुत तो स्वरूप भूत वो तो आत्मा का स्वरूप भूत है वो इस आत्मा से अतिरिक्त है नहीं स्वरूप स्वरूपूत होने से स्वरूप होने से न बाह्य विषय प्रतिभाषित है ये जो चैतन्य लक्षण प्रज्ञा बाहर विषय में प्रतिभाषित नहीं होती बाहर विषय में जाती ही नहीं तो तो वो प्रज्ञा तो भीतर आत्मस्वरूप है वो ऐसा विषय तत्व अनपेक्षाता उसके लिए विषय की अपेक्षा नहीं है विषय की अपेक्षा रखने वाली जो है दूसरे होते है प्रज्ञा अनित्य प्रज्ञा विषय अनपेक्ष उसके लिए तो विषय की अपेक्षा नहीं है क्यों चैतन्य स्वरूपा जो प्रज्ञा है उसको लिए विषय की जरूरत नहीं है बाह्य से जो विषय से वस्तु अभाव अब आगे बोलते दूसरी प्रज्ञा की आवश्यकता इसलिए नहीं पूर्वाधिकार बाह्य विषय है ही नहीं तो विषय नहीं तो तजन्य प्रज्ञा भी नहीं होगी तो फिर कौन से ये वह प्रज्ञा के लिए क्या अर्थ करेंगे यहां ये यह शंका है गुरुवादी की मैंने आपका स्वरूप जो प्रज्ञा हो तो बाहर विषय में जाने वाली नहीं उसको विषय की जरूरत ही नहीं है और दूसरी जिसको विषय की जरूरत है वो विषय नहीं है तो प्रज्ञा कहां से बनेगी तो बहिष्प्रज्ञा कैसे होगा ये शंका है गुरुवादी की उस स्थिति में भाषा ने कहा बहिर्विषय वास्तव विषय नहीं है बाहर विषय जैसा कल्पना प्रज्ञा भी नहीं है और विषय भी नहीं है विषय विषय नहीं तो विषय जन्य प्रज्ञा भी नहीं एक ही प्रज्ञा वेदांत कौन सी प्रज्ञा स्वरूप दूसरी प्रज्ञा नहीं विषया बहिर्षया इसलिए भाष्यकार ने कहा बाहर विषय वाली जैसे हो जाती है प्रज्ञा अविद्याषता अविद्या के द्वारा रची गई जो प्रज्ञा है वो भाषित हो जाती है कहा था टिप्पणी चय के अनुलक्षण पांच प्रतिभाषता नाम बहिर्जड़ा प्रज्ञा तो अजड़ा किम तथा यदि इति चाहा कथमती आह चैतन्य पूर्वादिगत प्रतिभाषा जो प्रतिभाषते शब्द है ना प्रतिभाषते कहा हुआ है भाष्य में जो कहा था अविद्या अविद्याता प्रतिभाषते इत्यादि भाषते है तो प्रतिभा प्रतिभाषत तो मैंने क्या चीज है बहिर्जड़ा प्रज्ञा जो जड़ प्रज्ञा होगी बाहर जाने वाली प्रज्ञा उसको प्रतिभाषते बोला जाता है सामान्य होती तो केवल प्रज्ञा बोलने से यहाँ तो बहिष्ठ प्रज्ञा बोला है जड़ शब्द तो लगाया नहीं है सामान्य कथन से तो क्या होगा अजरापी किम तथा क्या स्वरूप भूत प्रज्ञा भी ऐसी क्या बहिर्विषय वाली है क्या किम तथा? तथा यदि तथा यदि बहिर्विषय वाली है स्वरूप भूत प्रज्ञा भी यदि तथा वैसे यदि है कैसा जड़ है बाहर जाने वाली है जैसे दूसरी प्रज्ञा होती वैसे ही है तो रेख उद्भवती कथम यदि रेख उद्भवती शंका कैसे हो सकती है रेखा मानी शंका ऐसी संख्या कैसे हो सकती है इसलिए कहा चैतन्य प्रज्ञा लखना यही सिद्धांति पूछे तो वो बोलता है, सौर्पा सौर्पा भाई में नहीं है। और अपेक्षा नहीं है दूसरी प्रज्ञा है ही नहीं क्यों नहीं है विषय है ही नहीं विषय नहीं तो प्रज्ञा भी नहीं है तो फिर ये वाइस प्रज्ञा कैसे हो रहा है शंका एक ही गुरुवार अनपेक्षित छह की पे विधाया माने प्रज्ञा जो है ना विषयों के विषयों से जन्य होकर के अपने जनक रूप से नहीं चाहती जो स्वरूप भूता प्रज्ञा अपने को पैदा करके कोई विषय हो तो ज्ञान हो ऐसा जनकत्व तो को लेकर के उसको अपेक्षा नहीं रखती विषय अन विषय की अपेक्षा नहीं रखती माने कोई विषय हो तो विषय जन्य ज्ञान हो तो जनक हो जाएगा विषय तो जनकत्व अपेक्षा नहीं है यही उत्तर है अनपेक्षित्व जनक विधायाद माना जनकत्व अपेक्षा नहीं है अपने पैदा करने वाले को नहीं उसको अपेक्षा नहीं क्यों स्वरूप प्रज्ञा है वो आगे वृत्ति रूप प्रज्ञा या तो तद विधया तदअपेक्ष वृत्तिरूप जो प्रज्ञा है विषय जन्य प्रज्ञा है विषय के ज्ञान को वृत्ति बोलते हैं जब विषय का ज्ञान हमारे में होता है उसको कहते हैं वृत्ति बोलते हैं वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है तो तद विषय विधया जनक विधेयक तदअपेक्ष तद विधेयक माना जनकत्व विधया जनक विधेयक क्योंकि वृत्ति को पैदा करने के लिए विषय चाहिए जनक विधया तेक्षित अपेक्षित अपेक्षा होने पर भी माने जड़ प्रज्ञा को विषय की जरूरत है अपने जनक रूप से जरूरत तो है तो प्रज्ञा कैसी होगी पूर्ववादी की संकर्ष जमुतें हो रही है विषय ये नहीं है ये कहा पूर्ववादी ने तो ये ठीक में कहा था तो उत्तर देते हैं भाष्य में कहा बहिर्षया प्रज्ञा विद्या कृथा अवभाषते बाहर विषय तो नहीं है अब बाहर विषय वाली प्रज्ञा भी नहीं है एक ही प्रज्ञा है स्वरूप भूता प्रज्ञा है वेदांत में किन्तु कोई प्रज्ञा ऐसी बाहर विषय वाली जैसे होकर के भाषती है जैसे रज्जु रज्जु जैसा होकर के भाषण है ऐसा है तो रज्जु में कोई खुरज नहीं आने वाला है रज्जु को सर्प जैसा होकर के भाषण में कुछ नहीं होता बिगड़ता नहीं ठीक इस प्रकार है एक कहा ठीक न स्वरूप प्रज्ञा बस तो बाह्य विषया ईश्चर है सिद्धांत बोलते स्वरूप भूता प्रज्ञा जो चैतन्य चैतन्य स्वरूप्रज्ञा है बाहर विषय में उसको नहीं माना जाता नहीं कहा जाता नहीं माना जाता बाहर विषय भी जाती है घर में स्वरूप भूत जो प्रज्ञा है सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म जो ज्ञान शब्द ज्ञान स्वरूपात्मा कहा वो बाहर विषय में जाने वाली प्रज्ञा नहीं है वो नहीं हम नहीं मानते कि बुद्धि बुद्धिवृत्ति रूपातु जो बुद्धि के वृति स्वरूप प्रज्ञा है अंतकरण एक वृति बनती है उसको प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि बुद्धिवृत्ति रूपातु असौ माने प्रज्ञा अज्ञान कल्पिता वो अज्ञान से कल्पित है कल्पिता तद विषया भवती वो इसलिए वा, बहिर्विषय वा, वाली हो जाती भार, है तद मानी बहिर् बहिर्विषया भवती अज्ञान से कल्पित है प्रज्ञा जो वृत्ति स्वरूप प्रज्ञा बाहर जाने वाली होती है अज्ञान से कल्पित न सा वस्तुतः वास्तव में वो भी नहीं है जो वृत्तिरूप प्रास्तव्य भी वेदांत में न सा वस्तुतः तद विषयता वास्तव में तद के अनुभव करती नुख नुँख नुख नुँख नुँख नुँख नहीं बहिर्विषय के अनुभव वो भी नहीं करती है क्यों वस्तुता स्वयं अभाव वास्तव में स्वयं है ही नहीं वस्तु स्वयं अभाव स्वयं वो प्रज्ञा नहीं है जो वृत्तिरूप प्रज्ञा ही नहीं क्यों बाह्य विषय से काल्पनिकत्वा का बाह्य विषय जितने भी काल्पनिक है तो उसकी प्रज्ञा सी प्रज्ञा होनी है स्वयं भी नहीं है विषय भी नहीं है काल्पनिकत्वा अतः तद विषय विषयत्व प्रतिभाषिकलिए बहिर्विषयत्व तो जो आता है प्रज्ञा में प्रतिभाषिक है वास्तव में नहीं है वास्तव में विषय नहीं जब शिवम शांतम अद्वैतम होगा उस काल में कहा विषय रहेंगे बाहर और कौन सी प्रज्ञा बनेगी कुछ भी नहीं होना कहा अतः सात की टिप्पणी बुद्धेश तद विषय चाव अतः वास्तव में ना बुद्धि है प्रज्ञा है ना उसका विषय है दोनों नहीं है इसलिए बाहर जाना भी बनना ही नहीं ये तो अविद्या के द्वारा कहा गया अविद्या काल में हो जाता है कल्पना से होता है वास्तव में नहीं होता ये कहा अच्छा ठीक <laughs> है ना पूर्वे नशेषण है ना विशेषणांतर में पूर्व विशेषण दो विशेषण हो गया आत्मा का जागृत स्थान दो विशेषण हो गया जागृत का आत्मा का दो विशेषण लग गया जाग्रत अवस्था वाला है वो जागृत में अभिमान करने वाला है और बाहर प्रज्ञा वाला है बाहर विषयों का उपभोक्ता बनता है ज्ञान के माध्यम से कहा दो विशेषण हो गया और भी विशेषण है पूर्वेण विशेषण है ना विशेषण पर समुचित और भी कई विशेषण देना है आत्मा के तथा करके भाष्य में कहा सत्तांग सात अंग हैं इसके ये भी विशेषण आत्म एक विशेषण है सात अंग है है ठीक में सप्तांग्रुति अवस्तंभे जो विश्व है आत्मा वृष्टि में अभिमान करने वाला जो आत्मा है जागृत काल में बांध करने वाले विश्व कहते हैं उसके सात अंक दिखाते हैं विषय भोगने के लिए सात अंक होना चाहिए शीर होना चाहिए आंख होना चाहिए मुख होना चाहिए प्राण होना चाहिए धड़ होना चाहिए और नाभि के नीचे पेट होना चाहिए हा? और पैर होना चाहिए सात अंक चाहिए, चाहिए तभी विषय भोग होगा इसको कहते हैं सप्तांग श्रुति अवस्थम विश्व सप्तांग जो दिखाते हैं श्रुति के सहारे से दिखाते छादों के श्रुति के सहारे से अपने आप नहीं छांदो के श्रुति है उसके सहारे से विस्तार करते हैं कहा तस् हवा इत्यादि में कहा था तस् हवा पूर्व चक्षरूप प्राण पृथक आत्मा संदेह बहुलो पतिर पृथ्वी पदि कहा छह है आगे आहवणी को मुक्का हुआ है छांदो के वैश्विक विद्या में, में चर्चा है ठीक है एव सन्नीहत प्रसिद्ध का ये तस्या जिसका चल रहा है। आत्मा का प्रकरण उपास आत्मा प्रकरण ध्यान ध्याय आत्मा की झांदो पंचम का उपासना प्रक्रियाध्याय से आगे ध्यान प्रकरण की चर्चा उपासना कुछ ऐसी उपासना है वो भी विशेष है उपासना प्रकृत तो हवा यथस्य तस्वीर प्रकरण चल रहा है तस् हवा यथ का उसी इस आत्मा का जिसकी चर्चा चल रही है का छोगे में छांदोगे में बैठ के बोल रहे हैं प्रकृत्य सन्निहित प्रकृत है नजदीक में है। यत्य से कहा? संहित है आत्मा नजदीक में प्रकृत है दूर में नहीं इसलिए तस्य हवा ये त्य का इ, उस इसका, इस आत्मा का प्रसिद्ध प्रसिद्ध आत्मा है वैश्वान विद्या में दिखाया गया है वह प्रसिद्धि है ऐसा आत्मा का आत्मा त्रयोग की आत्मा का कैसे आत्मा तीन लोक स्वरूप आत्मा तीनों लोगों में मान करने वाला माने स्थूल जगत में अभिमान रखने वाला आत्मा का वैश्वाण उसका नाम विराट का नाम है उस आत्मा का भक्ष्यमाण रीति तरीका बताना है इत्यादि तरीका है वही बताएंगे चक्ष रूपये प्राण पृथ्वी आत्मा इत्यादि एक भक्षमण रीति तरीका यह है तसे अभा कहे जाने वाले इस तरीके से वैश्वाण शब्द जो वैश्वान शब्द से कहा गया जो आत्मा है उसका जस्त गुण विशिष्ट हो दिवलोक गुण विशिष्ट दिवलोक है स्वर्गलोक है जिसमें ऐसा गुण से विशिष्ट जो दिवलोक है वह मुरधा एवं मुरधा शीर है पुरुष आत्मा का ऐसा कहा जाओ औपमन्यु जो उपासना करते थे ना दिवलोक की उपासना करते थे तो उनको कहा अरे तुम तो एक अंग की उपासना कर रहे थे वो तो उसकी शीर है अच्छा हुआ मेरे पास आ गए ना तो तुम्हारा सिर गिर जाता माने एक अवयव को संपूर्ण मान के चलना ये गलत है एक अवय को संपूर्ण शरीर मान करके चलना उसी को तुमने वैश्वाल आत्मा समझाता किस को द्व्यूलोक को मुर्दा देव्य प्रतिशत इत्यादि शब्द आता वो अच्छा हुआ मेरे पास आ गए ना तो तुम्हारा सिर गिर जाता ऐसा ऐसी चर्चा आती है तो श्रुतेजस्त गुण होता है द्व्यूलोक अत्यंत तेजस्वी है इसलिए स्वतेजा मुर्दा इत्यादि कहा मुर्धा द्वलोक कैसे दूलोक जो है उस आत्मा के शीर रूप से कथन होता है मुरधा मान शीर आगे चक्षुर विश्व कहा विश्व चक्षु हो वो जो विश्वरूप सूर्य होता है नाना रूप वाला सूर्य होता है वो तो उसके चक्षु आंख है किसके वो वैश्वान के ये कहा टीका विश्व रूपों माना नाना विधा नाना प्रकार के रूप हैं। श्वेत पिता आदि गुणात्मक सूर्य में अनेक प्रकार के गुण दिखाई पड़ते हैं श्वेत पिता आदि दिखाई देते हैं ऐसा स्वरूप सूर्य चक्षुरूप विवक्षित है सूर्य ऐसा सूर्य है वो उस वह आत्मा के चक्षु रूप से विकसित है प्रथम आगे मंत्र में था प्राण प्रथक वर्तमात्मा पृथक वर्तम प्राण ऐसा है तो पृथक कहते हैं पृथक मान नाना विधम वर्तम नाना प्रकार के रास्ता है जिसके मार्ग है वो टेढ़ा भी चलता है ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है वायु के लिए कोई रुकावट नहीं अनेक मार्ग है मांगी का तो एक ही मार्ग होगा किन्तु उसका मार्ग दसव दिशाओं में किसी तरह भी चल सकता है इसलिए कहा पृथक वर्तमान मैंने आत्मा है ना आत्मा मैंने स्वभाव नाना प्रकार से चलने का स्वभाव है जिसका ऐसे जो वायु है वो वायु उस वैश्वर आत्मा का प्राण है ये कहना है पृथक मान नाना विधम मार्ग ऐसा मार्ग संचरण वर्तमान संचरण चलने का जो स्थान है आत्मा मान स्वभाव आत्मा का अर्थ स्वभाव जिसका भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने का स्वभाव है अश्विपत्तिया ऐसी विपत्ति करने पर क्या होता है वायु उच्चे जो पृथक वर्त आत्मा शब्द के द्वारा वायु को कहा जाता है प्राण वायु है सच प्राण कौन है उसका प्राण है वो ये जो भौतिक वायु इतने विचित्र वायु है वो वैश्वर्ण आत्मा का प्राण है तर्शे तर्शे अच्छा। बहुला संदेह बहुला संदेह बहुला जो आकाश आकाश का माप कोई ले नहीं सकता पृथ्वी का कोई माप ले भी ले जाए माप दंडर किंतु आकाश का माप दंडर नहीं ऐसा बहुत विस्तीर्ण है विस्तीर्ण गुणवान आकाश है जिसका गुण विस्तीर्ण है इतना फैलावट है इतना फैलावट है ऐसा फैला जो वाला आकाश है वह उसका शरीर का मध्य भाग है कहते हैं संदेह देह से मध्यभाग संदेह करता है सम्यक् शरीर का मध्य भाग आकाश उस का मध्य भाग अन्नम रई का अर्थ अन्न होता है निगंट में रई शब्द का अर्थ अन्न कहा हुआ है किंतु तद हेतु का हेतु बस्ती रूत्र स्थान उसका हेतु होता है जल अन्न का हेतु जल जल बरसने से अन्न होता है उसके यहां पर जल को कहा गया है शब्द से रही माने बस्ती अश जो अन्न पैदा करने वाला जो जल होगा वो जल के स्थान में क्या इसका मूत्राशय है वो जो जल होता है वो इस वैश्वान आत्म का आत्मा का मूत्राशय है मूत्राशय है ये कहात्र स्थान अन्नम दो नंबर टिप्पणी है ना एक नंबर अच्छा भाष्य में होगा एक नंबर अग्निहोत्र भीर निरंतर रक्षणीय अग्निर्गार्भपत्य अग्निहोत्रियों के द्वारा निरंतर रक्षणीय अग्नि है गार्भपत्य अग्नि गृहमेदी ना संयुक्त अग्निर्गार्भपत्य ऐसा है गृहवेदी माने विवाहित व्यक्ति विवाहित व्यक्ति को गृह बोलते हैं तो उसके द्वारा संरक्षित अग्नि को कहते हैं गार्हपत्य अग्नि जिसको अग्निहोत्र करने को बोलते हैं हवन करने का अग्नि साय काल प्रात काल दुआ डालते हैं विवाहित व्यक्ति करते थे अग्निहोत्री वीर जो अग्निहोत्री व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा निरंतरम रक्षण कभी भी अरक्षण यानी निरंतर उसे रक्षा करनी है ऐसे अग्नि को गार्धिपत्य अग्नि कहा जाता है कभी भी युधिष्ठिर जी अग्निहोत्र करते थे जब महाभारत में जब वन पर्व समाप्त तो हो जाता है जब उनको गुप्तवास का प्रसंग आता है वनवास पूरा हो गया उनका बारह साल का वनवास पूरा हो गया एक साल गुप्तवास भी रहना है परिचित तो होकर के रहना है तो उस स्थिति में अपने पौरोहित तो उनके थे धौम ऋषि महाभारत में प्रसन्न किया धौम ऋषि को बुलाते हैं बुला करके बोलते हैं या अग्निहोत्र के जो कुंड है एक वर्ष तक आप इसकी रक्षा करना माने यजमान जो कार्य नहीं कर सके तो उसको पुरोहित को करना आवश्यक है वहां दिखा है प्रश्न आया है। तो धौम ऋषि को सौंप देते हैं मानी युधिष्ठिर की जगह पर धौम ऋषि वहां पर आवधि का, का काम करते हैं एक साल ऐसा आता है तो उसको कैसे भी आपत्ति आ जाए उसको त्यागने नहीं होते हैं सांस वोधा होती है उसको गार्भपत्य है अनुहारी पचनो दक्षिण अग्नि अनुहारी पचन का अर्थात अनुमानित प्रतिदिन आहरी पचन आहर खाने योग्य होगा उसको पकाना आपको पकाने वाले अग्नि को कहते हैं अनुहार्य पचना तो दक्षिण अग्नि कहते हैं उसका नाम क्यों वो तो दक्षिण दिशा में होता है कि अनुहार्य मैंने ये चावल विशेष है सारे को पकाने वाला ने विशेष मान हवन के लिए जो पकाया जाता है अज्य बनाया जाता है चरु आदि बनाया जाता है उसको कहा अनुहार्य पचना ओदन विशेषा पचते अनुआार्यम पच्यते अनुहार्य पचना माना पचधातु से लूट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में हुआ है में लूट हुआ है लूट चूत्र से लूट हुआ है अधिकरण अर्थ में पचधातु से लूट करेंगे तो पचन बनेगा अनुहार्यम पच्यते अश्विन अनुआहार्य पकाया जाता है मान ओदन विशेष पकाया जाता है जिस अग्नि में उस अग्नि को अनुआ पचन कहा उत्पत्ति है ये कहा सचा दक्षिण कुंडे तिष्ठ अनुरी पचन अग्नि दक्षिण कुंड होता है गृहस्थ के यहाँ तीन कुंड होते हैं गृहस्थ के यहाँ अग्नि कुंड तीन होंगे तो अग्नि उत्तर वाला हो गया गार्हपत्य अग्नि और एक भोजन बनाने वाला अग्नि जो होगा विशेष और एक होगा नैमित्तिक कार्य के लिए हवन के लिए अग्नि अग्नि कुंड होगा तीन कुंड होते हैं अग्नि होम का। काले होमार्थम गार्भपत्या हवन कुंडे प्रज्वलित है यह सहवनी विवेक ऐसा विवेक करना ये तीन अग्नियों के विवेक ऐसा करना जो अग्नि ऐसा है हवन काल में जब अमावस्या आ गया दर्श पूर्णात्मा स्वरुकाम इत्यादि आएगा नैमित्तिक कार्य करना हो नित्य नित्य तो अग्निहोत्रा है वो तो चल रहा है तो नैमित्तिक हवन भी करना पड़ता है दर्शयाग याग पूर्णमाश न जाने क्या क्या करना पड़े तो जब होम काल में होम के लिए हवन करने के लिए गार्हपत्या आप तो है गार्हपत्या अग्नि माने जो अग्निहोत्रा वाला अग्नि से अग्नि निकाल करके इस कुंड में लाया जाता है जिसको आहवनीय अग्नि बोला जाता है वहां आने पर यह कहते हैं यार उद्रत हवन कुंडलित हवन में प्रज्वालित किया जाता है यह जिस अग्नि वैसा किया जाता है जो अग्नि सा आहवनीय उस अग्नि को आहवनी करते मैंने गृहस्थाश्रम में तीन अग्नि कुंड रखा वो हुआ करते थे पहले जमाने में गारेपत्य अग्नि दक्षिण अग्नि बोलो चाहे अनुहारी पतन अग्नि बोलो एक, और एक आहवनीय तो उनमें से आहवनीय अग्नि जो है इस वैश्वर्ण आत्मा का मुख्य रूप से कहा बनाने के लिए कहा तो वहां छांदों में जो मंत्र दिया था मंत्र और टिप्पणीकार पूरा कर देते हैं वहां पे तो इतना ही कहा था पृथ्वी ने पाद उसे छोड़ दिया है मंत्र में टिप्पणी कार कहते हैं उरे, उरे दी। उसके आगे ऐसा मंत्र आता है वो छाती ही उसकी वेदी है अग्निहोत्री की जो छाती है वही वैश्वान की छाती बेदी है लोमानी बही जितने भी लोम उसके है कुशाही उसके लोम है और हृदय में गारत्यु और उसका जो हृदय है अग्नि उसका हृदय है अग्नि उसका हृदय है ऐसा कहा उस वैश्वान का और मनो अनुहारी पतन और अनुहारी पतन जो अग्नि है उसका मन है उस वैश्वान का और आश्रम आहवनीय जो आहवनीय अग्नि है उसका मुख है किसका वैश्वान आत्मा का एक कहाष है यह शेष है भाष्यम है ऐसा कहा अच्छा हो गया और उत्तम सतो विशेष मंत्र तथा इत्यादि कहा तथा ठीक है विशेष मंत्री अन्नम अन्नम अच्छा दो नंबर तो में अन्नम लक्षणया अन्नम कर दिया कैसे लक्षणावृत्ति से कहा रही का अर्थात लक्षणावृत्ति से जल लिया गया माने अन्न के जो उत्पादक है उसको रई शब्द से कहा गया है ये मानना ये कहा अच्छा विशेष मंत्री टीका तो ऊपर है टीका में कहते हैं पृथ्वी पर आगे पृथ्वी एवल प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा तो गुणा वैश्वान से पाद ये कहा पृथ्वी उसके पैर हैं माने जो प्रतिष्ठात्व तो गुण है जिसमें उसके पैर है जिसमें लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो यह अग्निहोत्र के में ऐसा आया जो अग्निहोत्र के लिए क्या कर्तव्य बनता है तद यद भक्तम प्रथम आगे अग्निहोत्र कल्पना पर तो ऐसे अग्निहोत्र की कल्पना सुनी गई तद यद भक्त जो भात आया पहले पहले जो भात आया आपके थाली में भात परोसा गया है भक्त मन भात या भक्त मन भजन करने वाला नहीं है भात है जो भात आएगा आपके थाली में तद भक्तम जो भात आपकी थाली में आया है अन्ना आया है आगे जो पहले आया हुआ बात होगा तब हो नहीं उसका हवन करना चाहिए आचमन कर, कर, करना पहले आजमन करना फिर आजमन करना कुछ प्रक्रिया शांत हो गए मानी प्राण का वस्त्र देने के लिए अन्यता सिद्धि के लिए दो बार आचमन भी है भोजन के पहले आचमन करना चाहिए भोजन के पश्चात भी आचमन करना चाहिए प्राण नग्न हो प्राणावती की जाती है ओम प्राणाय स्वाहाय स्वाय स्वाहा प्राणावती अग्निहोत्र की कल्पना है यही वहां कहा प्रतिष्ठा गुणावैश्वाद यद भक्त प्रथम आगत वो जो भारत है पहले आता है तद हो अ के युग होता है वो इति अग्निहोत्र कल्पना वहां पर छांदो के की कल्पना सुनाई पड़ी अग्निहोत्र के शेष रूप से शेषत्व ही क्या किया आह बनो अग्नि इसका मुख है करके कहा उत्तम सप्तांग उत्तम प्रसंग सात अंग बताया था आत्मा के उसके प्रसंग करते हैं इत्यव भाषण का इत्यवम सप्तांग सप्तांग इस प्रकार सात अंग इसके हैं इसलिए सप्तांग कहालाता आत्मा एक विशेषांतरम समुचे थे और भी विशेषण क्या एकोन विशेष मुख ऐसा विशेषण है उन्नीस प्रकार के मुखों से विषयों का भोग करता है माने उन्नीस प्रकार के वृत्तियों से एक विश्ति मुखाश बहुपुरी समाज है सर्वत्र उन्नीस मुख है इसके मैंने बुद्ध इंद्रिया कर्मेन्द्रिया क्या दस दोनों इंद्रिया मिलकर के दस हो गए बुद्ध इंद्रिया मैंने ज्ञान इंद्रिया पांच है कर्म इंद्रिया पांच है ये दस हो गए माने कभी हम चक्षवृत्ति से काम करते कभी हस्ताधि वृत्ति से काम करते हैं भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न का उपयोग करते हैं तभी विषयों प्राणालय पंचु प्राण समान उदान पांच है पंद्रह हो गए और मनोबुद्धि अहंकार चित्तम ये चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार मुखानी व मुखम मुखानी व मुखानी वास्तव में मुख तो नहीं मुख जैसे है, है उपलब्धि के द्वार है दरवाजे हैं इनके बिना हम विषयों का उपलब्ध उपलब्धि कर नहीं सकते हैं जागृत अवस्था इन्हीं के माध्यम से विषयों की उपलब्धि करते हैं इसलिए इनको मुख शब्द से कहा ठीक है हम कहते हैं बुद्ध्यर्थानी इंद्रियाणी सुरत्र जीवाग्रहानी बुद्धानी इंद्रियानी, इंद्रियानी। ज्ञान के लिए इंद्रियां इसलिए इनको बुद्ध इंद्रियो बोलते हैं वास्तव ज्ञान इंद्रिय नहीं ज्ञान के लिए इंद्रियां हैं जानने के लिए है इसके लिए इनको बुद्धिंद्रिया कहा बुद्धि क्या? इंद्रिया बुद्धि के लिए इंद्रिया मानी ज्ञान के लिए इंद्रिया ज्ञान होता है कौन है ये घा स्रोत्र तो, है त्वक चुहा है घृण है ये पांच है इनको ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं ये जानने के साधन है और कर्मार्थानी इंद्रिया काम करने वाले पांच है हाथ आदि जानते नहीं काम करते हैं पैर हाथ है पैर है मुख है काम करने वाले हैं कर्मार्थानी इंद्रिया कर्म के लिए इंद्रिया है कौन बात पानी पाद पायु पानी ये पांच इंद्रिया है वाणी है पाद है और पानी हाथ है पाद है पायु और उपस्थान है पाद तानी, तानी द्विविधानी इंद्रिया दशक होती इस प्रकार से दो प्रकार के इंद्रिया जोड़ने से दस हो जाते हैं कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच प्राणादय इत्यादि इति आदि शब्दा अपान व्यान तो उदाहरण समान ग्रह प्राणादय कहा प्राणादय पंचवाय प्राणादय कहा तो और कुछ जोड़ देना उदाहरण समान तो को जोड़ देना ये कहा उपलब्धि द्वारा कहा ये वास्तव में मुक्त तो नहीं है उपलब्धि के द्वार हैं विषय आर्जन के लिए द्वार है इनके बिना हम विषय अर्जन नहीं कर सकते उपलब्धि द्वारा उपलब्धि पदम कर्म को तो उपलब्धि द्वारा कहने पर तो केवल ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा होगी उपलब्धि करने वाले तो वही है तो कहते हैं कर्म इंद्रियों का भी उपलक्षण है कर्मो का भी उपलक्षण है उपलक्षण द्वार, के प्रति साधन बनते करण। बुद्धिन्द्रिया मनसो बुद्धेश प्रसिद्ध करणत्व देखो उनमें से उन्नीस में से जो बुद्धिंद्रिया ज्ञान इंद्रिया हमारे पांच है और मन है बुद्धि है ये जो साथ में तो प्रसिद्ध उपलब्धि के साधन दिखाई पड़ते हैं ये प्रसिद्ध है उपलब्धि के साधन हो जाते हैं इनके द्वारा हम कि सबको जानते हैं अनुभव करते हैं कर्णत्व प्रसिद्ध है इनमें उपलब्धि में कर्ण है साथ यह तो प्रसिद्ध है कर्मेन्द्रिया बदनादु और कर्मेंद्रियों का बोलने आदि में साधन हो जाता है बोलने का समय आया लेन का समय चलने का समय आया का प्रयोग करना पड़ेगा कर्मणी कर्णत्व बदनादो कर्मणी कर्णत्व बदनादि कर्म में कर्ण बनते हैं यह जानने में कर्ण नहीं है ये बोल बोलने आदि जो कर्म होते हैं उसमें कर्ण बनते हैं साधन बनते हैं कर्म इंद्रिया और प्राण आदि नाम पुनर्भित्र पारंपरिका ना कर और प्राण आदि जो है प्राण अपान व्याम समान उदाहरण चाहे जानने के लिए हो तभी तो प्राण आदि की जरूरत होगी चाहे करने के लिए हो तब तो भी प्राणादि की जरूरत हो दोनों के लिए कारण बनते हैं कर्ण बनते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा विषय प्राप्त करना हो या ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दोनों के लिए प्राण हो जाएगी प्राण अभान व्याम समान कर्म कर्म है। है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान उन प्राणों के के रहने रहने पर पर भी प्राण समान ही उदय होगा। हो कर्म सकता है। ज्ञान हो पाएगा। उसके बिना इंद्रिया काम नहीं कर सकती है प्राण रहित होने पर सबके लिए कर रहे हैं वो अच्छा असत सूचना अनुपत्ति असत सुन के न होने पर किसी का ज्ञान ही नहीं होगा आपको करना भी नहीं बनेगा जानना भी नहीं बनेगा प्राण आदि के न होने परेगा मनोबुद्धि सर्वत्र साधारण करना मन और बुद्धि सभी के लिए चाहे प्राण वृत्ति के लिए हो चाहे कर, वृत्ति के लिए हो चाहे ज्ञान वृत्ति के लिए हो सभी के लिए कारण है करण है वो साधन है मनोबुद्धि मनोबुद्धिश्च मन और बुद्धि दोनों सर्वत्र साधारण करणत्व सर्वत्र करण है वो अहंकार से भी प्राणाधिपति करणत्व और अहंकार भी कुछ भी कार्य करने के लिए अहम पश्यामी, अहम कच्छा अहम बदामी अहम लगता है सर्वत्र जैसे प्राण सभी के लिए परंपरा से करण बनता है सभी कार्यों के लिए वैसे अहम भी करण बन जाता है सभी साधन बन जाता है अहम के बिना कोई कार्य होता ही नहीं चाहे देखना सुनना हो चाहे बोलना आदि हो अहम अहम लगेगा यह भी कारण है प्राण ऐसा ही है सर्वसाधारण के लिए करण बनता है कुछ भी करना हो तो अहम के बिना होगा ही नहीं करण तो मंतव्य वे चलने चाहिए चित्त से चैतन्य आवास उदय कर्णत्म तो उत्तम और चित्त जो है ना जब चैतन्य का आभास उदय होगा उस काल में कर्णत्व तो बनता है कहा चैतन्य का आवास मैंने क्या है चार नंबर टिप्पणी में कहा इसका चैतन्य भाषोद स्मरणात्मक चैतन्य आवास उदय जैसे स्मरण क्या हुआ ना उस काल में चित्त रूप से काम करना होता है याद होगा जब मन मन में याद नहीं हुआ चित्त में याद चैतन के आवास मान्य स्मरणात्मक जो ज्ञान होगा उस काल में उपयोगिता चित्त की होती है समय हो गया है ये पुत्र ओम